संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में विडाल और चूहे का आख्यान राजा युधिष्ठ ने पूछा भरत श्रेष्ठ मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसका आश्रय लेने से राजा शत्रुओं से घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता जब अनेकों बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब प्रकार से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाए तो उस असहाय और अकेले राजा को क्या करना चाहिए वह उनमें से किसके साथ युद्ध करे और किसके साथ संधि तथा यदि बलवान होने पर भी वह शत्रुओं के बीच में फंस जाए तो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए राजा के लिए तो सब कर्तव्यों में यही प्रधान है और आप जैसे सत्य संध एवं जितेंद्रिय महापुरुषों के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता अतः आप अच्छी तरह विचार कर यही विषय सुनाइए ष्म जी बोले बेटा तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है आपत्ति के समय क्या करना चाहिए यह बात सबको मालूम नहीं है मैं तुम्हें यह सब रहस्य सुनाता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी मित्र का भी मन बिगड़ जाता है वास्तव में यह शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती था अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा देशकाल का विचार करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए यदि प्राण संकट में आ पड़े तो शत्रुओं से भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए इस विषय में एक वट वृक्ष पर रहने वाले बिलाव और मूषक का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है किसी वन में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था वह बहुत लता और बरोहों से आच्छादित था और उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा कर रखा था वह वन में बड़ी दूर तक फैला हुआ लंबी लंबी डालियों से युक्त और मेघ के समान सघन था उसकी छाया में बड़ी ठंडक थी उस वृक्ष पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे उसी की जड़ में सौ दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था तो उसके शाखा पर लोमस नाम का एक बिलाव था वह बहुत समय से पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने जाल फैला देता था और उसकी दात की डोरियों को यशा स्थान लगाकर मौज से अपने झोपड़े में जास होता था रात में अनेकों जंगली जीव उस जाल में फंस जाते थे उन्हें वह सवेरे आकर पकड़ लेता था बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था तो भी एक दिन वह उस जाल में फंस गया यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा इतने में ही उसकी दृष्टि जीवों को लुभाने के लिए चांडाल के डाले हुए मांस खंडों पर पड़ी अतः वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा मांस खाने वो तमलीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हस रहा था इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी वह था हरिण नाम का न्योला जो वहीं पृथ्वी में बिल बनाकर रहता था चूहे की गंध पाकर वह तुरंत ही अपने बिल से निकल आया इधर तो यह न्यौला अपना भक्ष पकड़ने के लिए जीव लपलपाते हुए पृथ्वी पर खड़ा था उधर चूहे ने ऊपर की ओर देखा तो उसे वट की शाखा पर बैठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखाई दिया वह वट के खोखले में रहने वाला चंद्रक नाम का उल्लू था इस प्रकार उल्लू और न्योले के बीच में पड़कर उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में डूब गया इसी समय उसे एक विचार सूझा वह सोचने लगा जब कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उसे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमे सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूँ तो नौला मुझे खा जाएगा यहीं रहता हूं, तो उल्लू उठा ले जाएगा और यदि जाल काट देता हूं, तो बिलाव नहीं छोड़ेगा परंतु ऐसी स्थिति में भी मुझे जैसे बुद्धमान को घबराना नहीं चाहिए बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है किन्तु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है अच्छा देखू तो सही अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय यह मुझसे मेल कर ले आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आपने पर जीवन रक्षा के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता अब मेरे जीवन की रक्षा तो मेरे शत्रु बिलाव के ही द्वारा हो सकती है अतः मैं इसे इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूँ तब उस परिणामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा भैया बिलाव अभी जीवित हो ना, मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है भैया डरो मत तुम आनंद से जीवित रह सकते हो यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है उससे हम दोनों का एक साथ हित हो सकता है देखो ये नौला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं अभी उन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है इसी से अब तक मैं बचा हुआ हूँ चपल नयन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हु कर रहा है और मेरी और ही ताक लगाए हुए है इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है सत्पुरुषो से तो साथ पक्ष साथ रहने से भी मित्रता हो जाती है तुम भी बड़े बुद्धिमान का तो काट नहीं सकोगे हाँ यदि तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूँ इसी से मेरी इच्छा है कि हम दोनों में प्रीति बढ़े और नृत्य प्रति हमारा समागम हुआ करे देखो जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उसे पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लो ग इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही तो उसे युक्त युक्त और मान्य योग समझ कर उस बुद्धिमान बिलाव ने अपने दशा पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा सौम्य तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूं और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मडरा रही है अतः हम दोनों आपत्ति ग्रस्तों में शीघ्र ही संधि हो जानी चाहिए मैं समयानुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूंगा यह विपत्ति तल जाएगी तो तुम्हारा उपकार व्यर्थ नहीं होगा इस समय मेरा मान भंग हो चुका है तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है अब तो मैं तुम्हारी शरण में और जैसा तुम कहोगे वैसा ही लोमस के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे ये अभिप्राय पूर्ण वचन कहे इस समय मुझे न्यौले से बड़ा डर लग रहा है मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ तुम मेरी रक्षा करना मार मत डालना इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है इसे भी तुम मुझे बचा लो इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा इस बात मैं यह बात मैं तुमसे सत्य की शपथ करके कहता हूँ चूहे की यह जुक्ति बात सुनकर लोमस ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते हुए उससे सुहृदता पूर्वक कहा तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करे तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय सखा हो इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी इसलिए मित्र आओ हम तुम दोनों संधि कर लें, भैया इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा चुहा बोला सौम्य इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति सम्पादन करूंगा जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है कि पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता भिष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझा कर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा बिलाव ने भी उसे ऐसा कर दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब और उल्लू ने उसे बिलाव की गोद में छिपा देखा तो वे निराश हो गए और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ अंत में निराश होकर वे अपने अपने स्थान को चले गए चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था इसलिए वह बिलाव के शरीर पर चढ़कर चांदाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल को काटने लगा बिलाव बंधन के खेद से उब उठा था उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहा है इसलिए उसे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा सौम्य तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो देखो चाँडाल आता होगा उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो इस पर फलित ने उससे कहा भैया चुप रहो घबराओ नहीं मैं समय को खूब समझता हूँ ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चुकूंगा जो काम असमय में किया जाता है उससे करने वाले का हित नहीं होता किंतु यदि उसे ठीक समय पर किया जाए तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है यदि मैंने समय के पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्हें से मुझको भय हो सकता है इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो ऐसी जल्दी क्यों करते हो जिस समय में देखूंगा कि चांडाल हथियार लिए हुए इधर आ रहा है उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही साधन का मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक किया करते हैं तुम्हारी तरह नहीं देखो मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देख कर तुरंत ही बचा लिया था इसी तरह तुम्हे भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए तुम ऐसा उपाय करो जैसे हम दोनों ही का भला हो यदि पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो, तो उसे तुम मन में मत लाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कर दो चूहा बड़ा बुद्धिमान और नृतिज्ञ था उसने बिलाव से कहा जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचा ही उसे खेलता है जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका सूझेगी तो उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे मैंने बहुत से तंत्र तो काट डाले हैं अब केवल एक डोरी बाकी है उसे मैं उसी समय काट दूंगा तुम घबराओ मत इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई लोमस के मन में बराबर भय बढ़ता गया होते ही नाम का हाथ में आता दिखाई पड़ा चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया जाल से छुटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छुटकर अपने बिल में घुस गया चांदाल में उलट पुलट कर जाल को सब ओर से देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने घर चला गया। उस आपत्ति से से पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हुए लोमस ने बिल में छिपे कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है तुमने आपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवन दान दिया तुम्हारी जैसी शक्ति थी उनके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है, अब हैं वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूंगा भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवन दाता का सत्कार न करना चाहेगा तुम मेरे मेरे शरीर के और मेरे घर के स्वामी हो मेरी जो कुछ स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदुपदेश दो मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूं अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भयमत मानो बुद्ध में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है बिलाव के ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नितिज्ञ चूहे ने कहा भाई साहब जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सजता देखता है और जिसके मर जाने से अपनी हानि मानता है वही उसका मित्र बन सकता है और यह मित्रता भी तभी तक निभती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज तो है नहीं और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है जो व्यक्ति मित्रों का सर्वदा विश्वास करता है और शत्रुओं से सदा सशंक बना रहता है नित्य शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है पिता माता पुत्र मामा भांजे तथा और सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है, तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं संसार में सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं इसलिए तुम स्वार्थ को ही सबका साथ समझो सब जी स्वार्थ के ही साथी हैं, संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकार नहीं जान पड़ता यद्यपि कभी कभी क्रोध भाइयों में और पति पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है तथापि तथापि उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों के इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरों से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से ही हुई थी अब जब वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही बताओ अब किस कारण को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो मित्रता और शत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था वह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं तुम्हारा काम पूरा हो चुका और मेरी भी विपत्ति टल गई अब तो मुझे खा जाने के अब अलग हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है इसलिए मुझे फुसला कर तुम अपना भक्त पाना चाहते हो इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम तुम मुझसे मेल करने चले हो। हो, मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे कराने की योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो वे मुझे चट करने में क्यों चूकेंगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हमारे समागम का जो कारण था वह तो बीत चुका जो अपना शत्रु हो दुष्ट हो कष्ट में पड़ा हुआ हो भूखा हो और भोजन की तलाश में हो उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है इसलिए भैया तुम्हारा कल्याण हो लो मैं तो जाता हूँ मुझे तो दूर से भी तुम्हारा भय लगा हुआ है अब तुम भी लौट जाओ यदि तुम्हे मेरे लिए मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है तो सर्वदा सख्य भाव बनाए रखना कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता अपनी रक्षा करने के लिए तो संतान राज्य रत्न और धनादि सभी का त्याग किया जा सकता है अधिक क्या सारा सर्वस्व लुटा भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले को ये फिर भी मिल जाते हैं ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बुलाव ने लज्जित होकर कहा भाई मैं सत्य की सौगंध खाता हूँ तो तो ही समझता हूँ तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है तुम्हारा विचार मुझसे पूरा पूरा मिलता है किन्तु इस विषय में तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए तुमने प्राण दान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ विशेषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है इसलिए तुम भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए तुम्हारे कहने से मैं तो अपने बंधु सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ हम जैसे मनस्वियों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए इस प्रकार बिलाओ ने जब बहुत प्रशंसा की तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा आप वास्तव में बड़े साधु हैं आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है दो बातें कही है आप उन पर ध्यान दे पहला जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से काम करना चाहिए और जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए दूसरा जो अविश्वास पात्र हो उसमें कभी विश्वास न करें और जो विश्वसनीय हो उसमें भी विश्वास न करे तथा दूसरों का विश्वास पैदा करे किन्तु स्वयं दूसरों का विश्वास न करें, नित्य शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास न करना ही अच्छा है अतः शत्रु के प्रति विश्वास न रखने में ही जीव का विशेष हित माना गया है जी, आप जैसों से तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी ही चाहिए इसी प्रकार आप भी अपने चांदाल से बचे रहें। चांदाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वहां से लपक कर दूसरी जगह चला गया तथा चूहा अपने बिल में घुस गया भी कहते हैं राजन इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूहे ने अपने बुद्धि बल से कई शत्रुओं को छका दिया, अतः आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रु के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। तुम्हें छात्र धर्म का मार्ग ही दिखाया है जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे सशंक रहता है उसके सामने प्राय भय का अवसर नहीं आता परंतु जो निशंक होकर दूसरों में विश्वास कर लेता है उसे बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है जो मनुष्य निर्भय है वह किसी प्रकार दूसरों दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिए और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरों का विश्वास नहीं करना चाहिए राजन इस प्रकार संधि और विग्रह के समय का विचार करके संकट से छूटने का उपाय करो जब अपने और शत्रु के ऊपर समान रूप से आपत्ति आ तो बलवान शत्रु के साथ मेल कर ले, उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्ति से काम करे और काम पूरा हो जाने पर फिर उसका विश्वास न करे यानी कि अर्थ धर्म और काम तीनों को सिद्ध करने वाली है इसके अनुसार आचरण करके तुम अभ्युदय प्राप्त करो और अपनी प्रजा का पालन करो ब्राह्मणों के साथ तुम सर्वदा संसर्ग रखना उनका साथ यह और पर दोनों ही जगह परम कल्याणकारी है राजन मैं तुम्हें जो चूहे और बुलाव का दृष्टांत सुनाया है वह संधि और विग्रह दोनों ही के विषय में विशेष बुद्धि देने वाला है राजा को सर्वदा इस पर ध्यान रखते हुए शत्रुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए